श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक अठारह सौ पचासी कामणी कांचन त्याग संन्यास एक दिन श्री रामकृष्ण और विजय कृष्ण गोस्वामी दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे श्री रामकृष्ण विजय के प्रति कामनी कांचन का त्याग किए बिना लोक शिक्षा नहीं दी जा सकती देखो न यही न सकने के कारण केशवसेन का अंत में क्या हुआ तुम स्वयं ऐश्वर्य में कामनी कांचन के भीतर रहकर यदि कहो संसार अनित्य है ईश्वर ही नित्य है तो कौन तुम्हारी बात सुनेगा तुम अपने पास तो गुड़ का घड़ा रखे हुए हो और दूसरों से कह रहे हो गुड़ न खाना इसलिए सोच समझकर चैतन्य देव ने संसार छोड़ा था नहीं तो जीव का उद्धार नहीं होता विजय जी हाँ चैतन्य देव ने कहा था कफ हटाने के लिए पीपल खंड तैयार किया परंतु परिणाम उल्टा हुआ कफ बढ़ गया नवद्वीप के अनेक लोग हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे निमाई पंडित मजे में है जी सुंदर स्त्री मान सम्मान धन की भी कमी नहीं है बड़े मजे में है श्री रामकृष्ण केशव यदि त्यागी होता तो अनेक काम होते बकरे के बदन पर घाव रहने से वह देव सेवा के काम में नहीं आता उसकी बलि नहीं दी जाती त्यागी हुए बिना व्यक्ति लोक शिक्षा का अधिकारी नहीं बनता गृहस्थ होने पर कितने लोग उसकी बात सुनेंगे? लेंगे स्वामी विवेकानंद कामणी कांचन त्यागी है इसलिए उनका ईश्वर के विषय में लोक शिक्षा देने का अधिकार है विवेकानंद जी वेदांत तथा अंग्रेजी भाषा व दर्शन आदि के अग्रगण्य पंडित है वे असाधारण भाषण पटु हैं क्या उनका महात्मा इतना ही है इसका उत्तर श्री रामकृष्ण ने दिया था दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में भक्तों को संबोधित कर श्री रामकृष्ण देव ने अठारह सौ बयासी ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के संबंध में कहा था इस लड़के को देख रहे हो यहाँ पर एक तरह का है उत्पाती लड़के जब बाप के पास बैठते हैं तो मानो भींगी बिल्ली बन जाते हैं फिर चांदनी में जब खेलते हैं उस समय उनका रूप दूसरा ही होता है ये लोग नित्य सिद्ध के स्तर के हैं ये लोग कभी संसार में आबद्ध नहीं होते थोड़ी उम्र में ही इन्हें चैतन्य होता है और भगवान की ओर चले जाते हैं ये लोग लोक शिक्षा के लिए संसार में आते हैं इन्हें संसार की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती ये कभी भी कामनी कांचन में आसक्त नहीं होते वेद में होमा पक्षी का उल्लेख है आकाश में खूब ऊंचाई पर वह चिड़िया रहती है वहीं आकाश में ही वह अंडा देती है अंडा देते ही अंडा नीचे गिरने लगता है अंडा गिरते गिरते फूट जाता है तब बच्चा गिरने लगता है गिरते गिरते उसकी आंखें खुल जाती है और पंख निकल आते हैं आंखें खुलते ही वह देखता है कि वह गिर रहा है और ज़मीन पर गिरते ही उसकी देह छकना हो जाएगी तब वह पक्षी अपनी माँ की ओर देखता है और ऊपर की ओर उड़ान लेता है और ऊपर उड़ जाता है विवेकानंद वही होमा पक्षी है उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है उड़कर माँ के पास ऊपर उड़ जाना देह के जमीन से टकराने के पहले ही अर्थात संसार से संबंध होने से पहले ही ईश्वरलाभ के पथ पर अग्रसर हो जाना श्री रामकृष्ण ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर से कहा था पांडित्य केवल पांडित्य से ही क्या होगा गिद्ध भी काफी ऊंचा उड़ता है परंतु उसकी दृष्टि रहती है जमीन पर मुर्दों की ओर कहाँ सड़ा मुर्दा पड़ा है पंडित अनेक श्लोक झाड़ सकते हैं परंतु मन कहाँ है यदि ईश्वर के चरण कमरों में हो तो मैं उसे सम्मान देता हूँ यदि कामनी कांचन की ओर हो तो वह मुझे कूड़ा करकर जैसा लगता है स्वामी विवेकानंद केवल पंडित ही नहीं बेसाधु महापुरुष थे केवल पांडित्य के लिए ही अंग्रेजों तथा अमेरिका निवासियों ने भृत्यो की तरह उनकी सेवा नहीं की थी उन्होंने जान लिया था कि एक दूसरे ही प्रकार के व्यक्ति हैं अन्य सब लोग सम्मान धन इंद्रिय सुख पांडिताई आदि लेकर रहते हैं पर इनका लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति सन्यासी के गीत में स्वामी जी ने कहा है कि सन्यासिनी सन्यासी कामिनी कांचन का त्याग करेगा